मेरंध्य ज्ञानशलाकक्षुन येन तस्म श्रीगुरव नम मे घर अंधकार में जन्म था लेकिन नर पर कृपालु गुरुदेव मेरे दंद अंकों को कुल ज्ञान सलाक के द्वारा इसलिए मेरे श्री गुरु के चरणों पर प्रणाम करता हूँ अगला कर्तव्य है सभी मान्य दर्शक गण को हार्दिक स्वागत करना हरे कृष्ण कहीं साल के बाद हम फिर भी शूटिंग करते हैं और बीच में बहुत सारे जायगा गाया था बहुत से लोग से बात किया था बहुत प्रकार का खा, खाना खा लिया था बहुत चीजों देख लिया था तो ऐसे दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता है और बहुत काम होते हैं टीवी में खबर आते हैं बीच में वो क्या चार पांच साल में एक भारत का एक साल का टूट गया और नया साल का आया है और अमेरिकन फोर्स इराक को आक्रमण किया और अमेरिका का क्रिकेट टीम कहीं मैच को जीत लिया और कुछ भी हार गया है थोड़ा से जीवन तिरंग होते हैं हम जानना मिलते हैं कुछ काम करते हैं बहुत कुछ देखते हैं खाते हैं फिरते हैं बात करते हैं लोगों से दोस्ती बनाते हैं और खड़े दूसरे लोगों से दुश्मनी भी होते हैं तो ऐसा जीवन हमेशा चलते रहते हैं और शास्त्र से भी हम खबर मिलते हैं अनुसंधान मिलते हैं कि हम खाली मानव जीवन नहीं मिलते तो चौरासी लाख प्रकार की जीव जाती है और कभी कभी हम जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं तो कभी कभी हम खुद भी होते खुदी भी होते हैं बिल्ली ऊंट पक्षी पैर घास तो ऐसे जीवन तरंग चलते हैं जीवन ऐसे होते हैं तो जीवन का क्या अर्थ है जीवन का क्या उद्देश्य है आज का सब लोग पागल है सक्सेसफुल होने के लिए मैं बड़ा होऊंगा मैं फेमस होंगे लेकिन उससे फेमस होने से या सक्सेसफुल होने से क्या लाभ होते हैं कुछ दिन की पहले एक पत्रिका में जे आर डी टाटा की जीवनी संक्षिप्त जीवनी पढ़ा, और दिड़म्बा अंबानी भी तो वे दोनों दो कांड में थे आधुनिक भारत का इतिहास में वे दो महान व्यक्ति थे और भारत का आधुनिक विकास को बहुत सहायता की दोनों ये महान व्यक्ति है और आधुनिक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी पंडित नेहरू तो ये सब नाम बहुत ही प्रसिद्ध है लेकिन अगर हम अनंत का फर इफेक्स है विचार करेंगे तो ऐसा महान व्यक्तियों को कोई अपमान नहीं करता हूं तो खाली दार्शनिक तत्विक विचार करता हूं जो भगवद गीता और सभी शास्त्रों में मिलते हैं कि अनंत काल का परिपेक्ष में हम सभी चाहे भी एक सामान्य वृक्षा वाला या फान वाला या महात्मा गांधी या जयादि ठाटा तो अनंत काल में हम सब चीटी जैसे हम बहुत कम समय में आते हैं बहुत कुछ बहुत खाते फिरते जहा वहा जाते हैं सबके जीवन में कुछ सुख होते हैं सबके जीवन में कुछ दुख होते हैं तो ऐसे जीवन का रंग होते हैं शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है भगवान के द्वारा उसका पालन होते हैं और अंत में उसका पलाय होते हैं बहुत दीर्घ काल में तो हमारा क्या सत्तर अस्सी का जीवन और दीर्घ काल में क्या है और इस पूरी सृष्टि का समय ब्रह्मा जी सृष्टि का ब्रह्मा जी का एक दिन में होते हैं और ब्रह्मा का आयु सौ वर्ष होते है हमारा सौ वर्ष नहीं इनके तो पूरा खाली एक ब्रह्मांड नहीं है असंख्य ब्रह्मांड होते हैं और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है और पूरा ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा जी का एक दिन में इनका एक महीना होते हैं, बारह महीना होते हैं इनके एक साल ऐसे एक सौ साव लंबा होते हैं इनके आयु फिर मार जाते हैं फिर दूसरा ब्रह्मा आते हैं और इनका आयु 100 साल होते हैं। जिसमें हमारा जो हम हम जो बद्ध जीव है हमारे असंख्य जीवन होते हैं कुत्ता बिल्ली इत्यादि और कवि विद्यापति कहते हैं को तु चतुरा न मारे मारे जाओ तु असंख्य ब्रह्मा आते हैं जाते हैं तो ऐसा अगर हम विचार करेंगे हम कौन है हम इतना सा तुच्छ है हमारा जीवन का क्या अर्थ है क्या उद्देश्य है किस लिए हम संघर्ष कहते हैं जीवन की क्या गति होती है तो अगर हम खुद का विचार करते हैं तो खरेब हम ऐसे में मांस करेंगे कि जीवन में कोई आर्थ नहीं है कोई उद्देश्य नहीं है और जब तक हम एक शरीर में हो तब तक प्रयास करना चाहिए इंद्रिय सुख के लिए इंजॉय करो लेकिन शास्त्र से हम यही ज्ञान मिलते हैं कि जीवन का उद्देश्य है क्योंकि हम जीव आत्मा है और अभी हम इस भौतिक संसार में गिर गए हैं लेकिन हमारी मूल स्थिति है भगवान का धाम है हमारा सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा कोई दाम नहीं है हम कुछ नहीं है लेकिन हम कुछ है हम क्या है हम कृष्ण दास है कृष्ण महान है वही भगवान है वही सभी ब्रह्मांडों की मूल सृष्टि सृष्टिकर्ता है वो सृष्टि करता ब्रह्मा जी के पिताजी है कृष्ण महाविष्णु महाविष्णु है श्री कृष्ण का एक अवथा ईश्वर परम कृष्ण सत्य आनंद विग्रह अनादिर गोविंद सार्व कारण श्री कृष्ण है परमेश्वर वे ही सब कुछ है सभी परमाण्डों के सृष्टि के पहले वही उपस्थित है वही सार्वकारण का कारण है और वही भगवान है वही परम पुरुष है और हमारा जीवन का अर्थ है उद्देश्य है खुद को इनकी सेवा में लगाना फिर हमारा जीवन भगवान जैसे सचिद आनंदमय होते हैं तो बिना भगवत सेवा हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं कल ये उद्देश्य होते इंद्रिय थौ पर जिससे भौतिक दुख की उत्पत्ति होती है लेकिन हम शरीर नहीं है हम आत्मा है हमारा सनातन संबंध है आनंदमय, सर्व आकर्षणीय भगवान श्याम श्री कृष्ण के साथ तो जब हम साक्षात्कार करते हैं कि सब इस भौतिक सृष्टि में सब कुछ जो है सब अस्थाई है तब आपने आप हम विरक्त होते हैं विरक्ति होती वैराग्य जब हम जानते हैं कि किसी चीज नहीं रहेगा हिमालय पर्वत भी उस अंत भी होगा वो भी स्थाई नहीं है तब हम विरक्त होते हम जानते हैं है कि कुछ इस भौतिक जगत में कुछ भी सनातन नहीं है इसलिए मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है किसी चीज के साथ तो हमारा सनातन संबंध क्या है मैं जीव है जीव जैसे मैं सनातन हूं और भगवान कृष्ण सनातन है इसलिए हमारा सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना तो सभी प्रकार की वस्तुओं से अनासक्त होना चाहिए क्योंकि क्या है इस भौतिक जगत में क्या है सब कुछ जो हम प्रयास करते हैं, सब कुछ प्रयास जो हम करते हैं तो सब बेकार होते हैं सब कुछ जो हम मिलते हैं अपना प्रयास है तो नहीं रहेगा स्मरण नित्य में नित्य ध्व सदैव स्मरण करो कि सब कुछ जो इस बोधी जगत में है अनित्य है अस्थाय है असनातन है कुरु पुण्य अहोरात्र परम पुण्य करो दिन रात जैसे कि हम परम फल मिल सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति तो इस विषय के बारे में एक वैष्णव कवि एक बहुत ही सुंदर गान रचना किया मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंदुर भव सिन्दूरे हे मन श्री अर्थात श्री कृष्ण के अभा चरण का भजन करो क्यों क्योंकि इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होते हैं और उससे और दुर्लभ सत्संग प्राप्त करना लेकिन अगर हम वास्तविक वास्तविक सत्संग अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति मिल सकते हैं तो वो द्वार होगा जिसका प्रवेश करने से हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं तो सत्संग करो, क्योंकि इस बौतिक स्थिति क्या है केवल दुखमय होते हैं इसलिए हमेशा सत्संग को अन्वेषण करना चाहिए तो इसलिए श्रील प्रभु पाद हमारा परम आराध्य श्री गुरु फाद फतमा इस कंग अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ स्थापना किया इस के बहुत केंद्र है मंदिर है पूरे दुनिया में जैसे कि सभी पीड़ित बद्ध जीव ये सभी प्रचार केंद्र और मंदिर स्कॉन मंदिर जाके सत्संग में हो सकते इसको सभी मंदिर में श्री कृष्ण सेवा होती है और खस ये सभी इसको मंदिर का उद्देश्य है लोगों को वास्तविक वैकुंठ वाणी प्रचार करना हे दुखी जीवो आपका सुख प्राप्त करने का उपाय है वैकुंठ जाओ बैक होम बैक टू गॉड है हम इस भौतिक जगत निवासी है लेकिन हमारा मूल स्थान है भगवान का धाम में। तो हम सुखमय है वही हमारा स्वभाव है लेकिन कृष्ण की चरण माधुरी माधुरी भव करके इस भौतिक जगत में आया है तो यही हमारा प्रचार है आओ कृष्ण भक्ति करो प्रचार है हमारा विनम्र निवेदन है कृष्ण भक्ति करो इससे आपका परम कल्याण होगा तो कैसे करना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करो इसलिए हम टीवी से प्रचार करता हूं टीवी में बहुत कुछ देखना है लेकिन अगर टीवी से आप कृष्ण संचार मिल सकते हैं अगर आप दुर्दासन मिल सकते हैं मतलब कृष्णा बहुत दूर में रहते हैं इनके धाम में और भगत में भी है सबके हृदय में है सर्वव्यापी है भगवान लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि हमारे दिव्य दिव्य दृष्टि नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अंकों बंद जैसे है तो यही भगवत वाणी सुनने से आपके दिव्य दृष्टि आपके अंकों खुला जैसे होगा और आप भगवान का धाम देखेंगे तो ये हमारा प्रचार है टीवी का माध्यम से हम कृष्ण कथा हरि कथा प्रचार करते हैं और हम क्या बोलते हैं आप शावन करते हैं हम बोलते हैं हम यही बोलते हैं कृष्ण कीर्तन करो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं कलो न श्रेवण श्रेव न श्रेव गति इस कलयुग में हरि नाम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं परम गति प्राप्त करना तो शावनम कीर्तनम और उससे विष्णु स्मरणम भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का स्मरण होते हैं तो यही कृष्ण भक्ति है और यही हमारा प्रचार है ये खुद का प्रचार नहीं है ये गीता का प्रचार है गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्त मध्याजी मांग नमस्कार सत्यंग सत्यं पे उसी में श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनाओ मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो तो अगर तुम कृष्ण अर्जुन को बताया और अर्जुन के द्वारा हम सभी को बताया तो यही सारा भक्त योग प्रथा पालन करने से तुम निश्चित रूप से और आसानी से मेरे पास वापस आयोगी तो कई साल के बाद हम फिर टीवी शूटिंग करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब श्रद्वालु भक्तों फिर ये सभी प्रोग्राम देखेंगे जैसे कि आपका फरम खान होगा हमारा प्रचार तो एक ही प्रचार है एक ही प्रचार पांच साल के बाद दस साल के बाद हजार साल के बाद करोड़ साल के बाद तो एक ही प्रचार होते है इस भौतिक जागत में सब कुछ परिवर्तनशील है और अंत में सब कुछ का नाश होते हैं, लेकिन ये भगवत वाणी वैकुंठध धाम से आते हैं और ना भगवान श्री कृष्ण उक्त वाणी है तो इस वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, दूसरे दूसरे से तो एक ही प्रचार करते है ये प्रचार क्या है कि हम इस शरीर नहीं है हम बहुत से क्षेत्र धारण किया है और जब तक हम श्री कृष्ण भक्ति करने से वैकुंठ धाम नहीं जाएंगे तब तक हम और असंख्य भौतिक शरीर धारण करेंगे लेकिन अगर हम भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत और यही सभी वैष्णव शास्त्र अध्ययन करने से और शुद्ध वैष्णवों की श्रीमुख से ये भागवत कथा सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे हम सब कुछ हृदयंगम करेंगे फिर साक्षात क्या होगा कि मैं इस शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूं वे मेरे सनातन प्रभु है तो ये वैष्णव दर्शन बहुत ही सरव है श्रीकृष्ण है भगवान हम इनके दास इसलिए हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है हम आनंद के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करते हैं लेकिन वास्तव में हम केवल श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा करने से वास्तविक आनंद आध्यात्मिक आनंद मिल सकते हैं इसलिए हमारा परम स्वार्थ होगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना तो यही भगवत ज्ञान बहुत ही सारा है लेकिन इसमें भी बहुत विस्तार होते हैं और दूसरे दूसरे परिपक्ष से कहना है तो भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान होते हैं इनकी लीला कैसे होते हैं और कैसे भक्ति करना है तो एक फड है ये भगवत तत्व ज्ञान बहुत सारा है और दूसरा फड विशाल है हम अनंत काल में भगवत कथा बोल सकते हैं क्योंकि भगवान के अनंत गुण है अनंत रूप है अनंत लीला है तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है तो सदैव अनंत भगवान के अनंत नाम गुण रूप लीला इत्यादि प्रशंसा करते हैं तो हम प्रयास करेंगे ये सभी वक्तृत्व में भगवान की महिमा प्रचार करना जैसे कि हमारी आत्मश्रुद्धि होगी और आशा है कि आप जो सब मान्य भक्तगण हैं तो ये स, आप ये सभी भगवत कथा श्रवण करने से आप भगवान की भक्ति में आनंद मिलेंगे मार्गदर्शन मिलेंगे और आप अस्वस्थ होंगे कि जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमयी सेवा करना जिसके द्वारा हमारा परम खान होते है भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।